हाय लक्षिणा नए नम ओ शांति शांति शांति श्री सतुराज नमो नारायणा

ब्रह्म सूत्र शांश में जिज्ञासाधिकरण पर विचार चल रहा था ब्रह्म जिज्ञासा इस शब्द का अर्थ पूरा हो गया ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए ये भाष्यकार ने कहा तस्मात ब्रह्म जिज्ञासित

अब तो ये ब्रह्म का स्वरूप क्या है ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए ब्रह्म का ज्ञान होना आवश्यक है तो किस तरह का ज्ञान ब्रह्म का रहता है उसके बाद जिज्ञासा होती है तो वहां प्रश्न हुआ कि ब्रह्म अत्यंत प्रसिद्ध है अथवा अप्रसिद्ध है

तो प्रसिद्ध है तो सिद्ध वस्तु की जिज्ञासा नहीं होती है अप्रसिद्ध है कोई जानता ही नहीं सब भी जिज्ञासा नहीं हो पाती तो इसके उत्तर में कहा कि अस्तिवत ब्रह्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म है

जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव रखता है उसका स्वभाव में वो नित्य शुद्ध है नित्य बुद्ध है और नित्य मुक्त है और सर्व शक्ति समन्वित सर्वज्ञ भी है सर्व शक्ति समन्वित है सर्व शक्ति उसके अंदर है इस प्रकार ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध किया और उसके बाद में कहा

कि ये जो नित्य शुद्ध मुक्तत्वादि जो स्वभाव है ब्रह्म का ये शब्दार्थ से ही निकल जाता है जिस धातु से ब्रह्म शब्द बना है उस धादु के अर्थ में ये निहित है उससे लक्षणा से प्राप्त हो जाए और ब्रह्म के अस्तित्व के बारे में जब जानना है

तो सर्वात्म सर्वस्य आत्मा होने के सबके आत्मा होने के कारण ब्रह्म का अस्तित्व के लिए कोई दूसरा प्रमाण चाहिए नहीं और सबके आत्मा है आत्मा है करके कैसे मालूम पड़ेगा तो उसके लिए कहा ना ना हम कोई भी ऐसा स्वयं को नहीं जानता

कि मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं करके नहीं जानना अस्तित्व को ध्योधित करता है यह अव्य भी जारी है और इधर प्रमाण की आवश्यकता नहीं है इसको सिद्ध करने के लिए जो हमारे साक्षात अपरोक्षात अनुभव वेद्य होता है उसको जानने के लिए इधर प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती

तरह प्रमाण तब काम करते हैं कोई माध्यम से विषय को जानना हो तब काम करते हैं प्रमाण एक कारण है माध्यम है और जहां माध्यम नहीं चाहिए साक्षात की प्रवृत्ति नहीं होती है विषयों को जानने के लिए हमें माध्यम चाहिए कारण चाहिए तो वहां प्रमाण प्रमाण काम करेगा

परोक्ष ज्ञान को समझने के लिए माध्यम चाहिए क्योंकि वो साक्षात अपरोक्षाद नहीं है परोक्ष ज्ञान जो भी जिस प्रकार का भी परोक्ष ज्ञान आप विद्या का भी ज्ञान है उसमें ही माध्यम काम करता है ये साक्षात् अपरोक्ष होने से और अस्थि इस प्रकार से अनुभव में आ जाने से सुषिप्त्यादि अवस्था में इसका अनुभव है शुद्ध आत्मा को अस्थि रूप से अनुभव करते हैं

इसलिए जगने के बाद यह अनुभव करता है कि मैं कुछ भी नहीं जाना ऐसा अनुभव करता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं कल नहीं था मेरा भाव हो गया था अब मैं आज जगा हुआ प्रवृत्त हो रहा हूं ये भाव कभी किसी को आता है तो भाष्यकार यह दिखाया कि साक्षात अपरोक्षत्व तो जो ब्रह्म का है वो प्रमाण अतीत है

और वो साक्षात ही प्राप्त होता है इसीलिए वहां अस्तित्व के विषय में कोई संशय नहीं करना चाहिए ब्रह्म के अस्तित्व के विषय यदि कोई यदि ऐसा कोई शंका करे आत्मा का भी अस्तित्व ना हो ऐसी शंका यदि कोई करे तो उसके उत्तर में वेदे कहा कि ये ऐसा यदि होता तो सबका ये अनुभव होना चाहिए था ना हम अस्मी

तो ना हम अस्मिया ऐसा अनुभव किसी को होता नहीं आज तक किसी को हुआ नहीं इसीलिए अस्तित्व का अनुभव आत्मा का स्वरूप है स्वभाव है ये सिद्ध होता है और आत्मा च ब्रह्मा अंत में कहा जिस आत्मा का अनुभव आपने अस्तित्व रूप से जान लिया प्रदीक्षण जान रहे हैं वो ही ब्रह्म है उसको ब्रह्म रूप से सिद्ध करना शास्त्र का कार्य है

ये कहा था अब यहां एक विशेष बात विचार करने हैं कि जो वेदांत का मूलभूत तत्वों में आता है ब्रह्मा। अब ब्रह्म के स्वरूप के विषय में जब कहते समय भाष्यकार ने ये तीन विशेषण लगाया नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त ये भाष्य में बहोत्र आता है

मैंने बहुत जगह अनेक बार इसका प्रतिपादन होता है ये भाष्यकार के अपनी शैली में अपने वाक्य के कहीं एक दो विशेषण ज्यादा जोड़ते हैं कहीं कम करते हैं लेकिन इसी को बताते रहते हैं तो इसीलिए एक तो ये हो गया कि इसका सही जानना चाहिए अब ये निर्विशेष के लिए है ऐसा टीकाकार सुजित कर रहे क्योंकि सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम दो विशेषण और दिया

ये सविशेष में लग जाता है स्पष्ट रूप से निर्विशेष में लक्षणा से लगता है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ये निर्विशेष का स्वभाव है तो अब ये सिद्ध करने के लिए भाष्यकार ने जो प्रमाण दिया वो यही है कि ब्रम्हदे धादोर अर्थ अनुगमाद ये कहा तो भाष्यकार के मन में ये है

कि ब्रह्म धादु ही दो धादु है उस धादु का अर्थ का चिंतन करने पर ब्रह्म में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्व सिद्ध हो जाता है ये कहना चाह रहे हैं तो ये काफी गहरी बात है कि कैसे धादु के अर्थ से आप नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावत्व को लेते तो इस पर थोड़ा विचार करेंगे क्योंकि ये मूलभूत बात है और यहां

धादू से के शब्द अर्थ से तो बृंगि धादू वृद्धो अर्थ में वैसे कल मैंने बताया था इसी अर्थ में दो धादु है बृहधादु भी है वृंगिधा भी कहीं स्व अनुसार पाठ है कहीं निरानुसार पाठ है यदि निरानुसार पाठ है तो वहां इदी तो नुम धादो हो सूत्र जोड़ना पड़ेगा स्व अनुसार पाठ है तो उसकी आवश्यकता नहीं तो जैसा भी है वो

अनुस्वार तो चाहिए और इकार भी है उसमें बृहगी ऐसा है धातु तो बृहगी धातु से लेंगे बृह धातु से नहीं लेंगे क्योंकि धातु से लेने पर व्याकरण की प्रक्रिया में ब्रह्म शब्द नहीं सिद्ध हो पाएगा ब्रह्म ऐसा सिद्ध होगा ब्रह्म नहीं बन पाएगा बृहगी धातु लेने से ही ब्रह्म शब्द बनेगा यह प्रक्रिया बताएंगे तो इस धादु का अर्थ जो पाणी

धातुपाठ के अनुसार वृद्धौ ऐसा वृद्धिमन बहुत बड़ा महान महत्व तो सबसे बड़ा ऐसा अर्थ भाष्यकार इस धातु का करते हैं तो धातुपाठ में तो वृद्धव इतना अर्थ दिया भाष्यकार उसका बृहत्तमत्वाद ऐसा अर्थ करते हैं हर जगह ऐसे अर्थ किया ब्रह्म है क्योंकि वो बृहत्तमत्वाद सबसे बड़ा है

ये तो अर्थ हो गया अभी इसको थोड़ा सावधानी से सुनना कि बृहत् वृहतम कहने से सबसे बड़ा ये कहने से ये कैसे शुद्ध होगा कैसे बुद्ध होगा कैसे मुक्त होगा ये देखना है क्योंकि इसी अर्थ से भाष्यकार कहने जा रहे हैं उसका विस्तार करेंगे उसके पहले ये ब्रह्म शब्द व्याकरण की दृष्टि से बनता कैसा

जो व्याकरण जानने वाले जानते हैं जो नहीं जानने वाले भी जान लेना चाहिए क्योंकि शब्द तो हमारे ब्रह्मसूत्र में भी मुख्य रहेगा और पूरे वेदांत में मुख्य है और हमारे साध्य अप्राप्य रूप से भी मुख्य है सभी दृष्टि से ब्रह्म शब्द का सही अर्थ जान लेना अच्छा ही है इसलिए एक बार समझ लेंगे कैसे व्याकरण प्रक्रिया से बनता है क्या हमने बताया ब्रहिधातु है उसको शानुस्वार निरनुस्वार दोनों लेते हैं

और यहां का पाठ में सानुस्वर रखा गया है ब्रह्म ब्रम्हदेर लिखा है ना भाष्यकार तो ब्रह्मदेर लिखने से इसमें ईदी दो नुम धादो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ठीक है तो अब क्या हुआ ये इसको ब्रह्म स्थिति इस में ब्रह्म न और हा ये जो अनुस्वार दिखाई पड़ रहा है वो नकार है

उसका स्वरूप में वो नकार है इसलिए वो बनेगा ब्रह न ऐसा मिलेगा ठीक है

ये अनुस्वार को नकार करके हकार में रखा इतना होने के बाद एक प्रत्यय आता है अवणादि सूत्र में मनिन प्रत्यय मनिन एक प्रत्यय आता है वो मनिन प्रत्यय में इत जाने के बाद उसमें मन मिलता मन ऐसे प्रत्यय मिलेगा ये अवण सूत्र कर्ता के अर्थ में होता है

तो जो प्रत्यय लगेगा वो कर्ता के अर्थ में लगेगा तो मन प्रत्यय आ गया मन प्रत्यय आने के बाद ब्र न ह मन ऐसा मिल गया उसके बाद आगे उसी अवनादी सूत्र में एक विशेष सूत्र ये ब्रह्म धादु के लिए है ब्रम्हेर नोर ये क्या करेगा ये सूत्र ब्रह्म का जो नकार है उसको आकार करेगा नकार आकार आदेश करेगा तो ये हो जाएगा

ब्र आ थ, और मन ऐसा नहीं है ठीक है अब इसके बाद आप आगे जानते हैं आगे क्या करना है ये करना है ये ऋकार और आकार में इको एनर्जी हो जाएगा

इको एनर्जी होने के बाद ये क्या होगा ब और रेफ आएगा और आ हर और मन ऐसा रहे ठीक है दिखाई दे रहे हा ये ये रेफ को इको एनर्जी किया इको एनर्जी करने पर वृकार को इको एनर्जी करने पर रेफ आ गया ये रेफ आने से ये हो गया फिर हा हो गया अब ये सारे को मिला देना है

हेलो अनंतरा संयोग से समयोग कर लेना और समयोग करेंगे तो ये ये हाँ आ जाएगा और ये इसका आ इधर जुड़ जाएगा ब्रा बन जाएगा और हा मा आधा हा ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये शब्द बनेगा ब्राह्मण ब्राह्मण ऐसा बनेगा क्यों ये बकार ये दोनों इधर आ गया तो ये ए हो गया

उसके बाद हलन्द रहा आज उड़ गया तो ब्रा पूरा बन गया उसके बाद ये दोनों चला गया हा और माँ ये दोनों संयुक्त कर दिया हमा हो गया नकार है ब्रह्मन ब्रह्म ये है इसकी प्रक्रिया ठीक है और ये नहीं होने पर बृह धातु से लेने से दोष क्या है इसमें यन नहीं हो पाएगा वहां पुगंध लघुपदस्त से गुण होगा

गुण होने पर ये नहीं बन जाएगा अर बन जाएगा अर बनने से ब्राह्मन ऐसा और रेप जो है मकार के ऊपर जाएगी इसीलिए वो गलत शब्द बनेगा कि वहां व्याकरण आदि में ये नियम है प्रयुक्ता जो प्रयुक्त हो गया है पहले सिद्ध है उसके व्यधि के अनुसार सिद्ध करना है इसलिए ये दो धाधु में से वृंगी धातु को ही लेकर के सिद्ध करते हैं तो इसका अर्थ वृद्धौ ऐसा हो गया

वृद्धो का अर्थ भाषेकार बृहत करते हैं इसलिए बृहत तमत्वाद अर्थ लेना है अब बृहत्तमत्व अर्थ लेने पर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्व इसमें कैसे सिद्ध होता है हा? इस पर विचार करेंगे ये केवल शास्त्र के आधार पर ही हमको समझना पड़ेगा किंतु बात समझने के लिए कुछ युक्तियां भी जरूरत है और अनुभव से मेल भी खाना चाहिए

ऐसा नहीं वेद ने कह दिया तो मान के चले यह एक स्तर तक ठीक है उसके बाद में आपको उसका अर्थ को समझना पड़ेगा जैसे हमने पहले श्रद्धा का अर्थ करते हुए कहा श्रद्धा में यह है कि पहले आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा मान के चलना पड़ेगा उसके बाद में वही चीज प्रमाण से युक्ति से अनुभव से सिद्ध हो जाती है ऐसे तत्व को हम श्रद्धा करते

ऐसे विषयों पर श्रद्धा होती है और बाकी जगह जो होता है वो तो खाली विश्वास है विश्वास में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसको बाद में प्रमाण से सिद्ध करना है ऐसा नियम नहीं और अंधा विश्वास में युक्ति प्रमाण आदि की चिंता करते नहीं वो जैसा कोई बड़ा बान लिया कोई बान लिया जिसको मानते हैं वो कर लिया तो ऐसे करता है आ, जैसे कोई एक्टिंग करके भी कुछ बोलता है तो उस पर भी विश्वास कर लेते लोग कोई दिखावा के लिए बोलता है तो उस पर विश्वास करते हैं

तो ये अंधविश्वास होता है तो ये तीनों बताया इसीलिए यहां विचार करना चाहिए क्योंकि इस अर्थ में ये कैसा प्रयुक्त हुआ और बृहतमत्व में शुद्धत्व बुद्धत्व मुक्तत्व कैसे आया तो जैसे हमने परंपरा से सुना है अपने गुरुजनों से सुना है इस पर ये कैसे जोड़ना चाहिए इस पर विचार करेंगे तो पहले हमको ब्रह्म का लक्षण में जाना पड़ेगा स्वरूप लक्षण में जाना पड़ेगा

स्वरूप लक्षण तड़स्थ लक्षण दो होता है इसके बारे में अगले पंक्ति में आगे विचार करेंगे आगे इसके बारे में आता है अगला सूत्र शुरू होने के पहले इसके ऊपर विचार है तो यहां हम स्वरूप लक्षण लेंगे क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप लक्षण को लेके यहां कहा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ऐसा कहा कि पहले है कि शुद्ध है वो ऐसा कहा ब्रह्म नित्य शुद्ध है

नित्य तीनों में जोड़ेंगे नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त तो नित्य तीनों का विशेषण लगे क्योंकि तो ये नियम है द्वंद्व आदि में द्वंद्व मध्य में द्वंद्वान्ते प्रयुज्यम पदम सर्वे सह संबद्ध ऐसा व्याकरण में नियम है तो जहां आवश्यकता हो तो वहां

द्वंद्व आदि में जो पद है सबके साथ जोड़ के अर्थ किया जाता है कभी द्वंद्व समाज के अंत में हो उसको भी जोड़ के अर्थ किया जाता है इसलिए यहां नित्य शुद्धम च नित्य बुद्धम च नित्य मुक्तम च ये लग जाए अच्छा अब बृहत्तमत्व का अर्थ है कि सबसे व्यापक सबसे व्यापक अर्थ क्या होगा

ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो प्राप्त नहीं ऐसे कोई वस्तु नहीं जिसमें वो प्राप्त नहीं ऐसा कोई काल नहीं जिसमें वो नहीं रहता तब वो बृहतम बनेगा तो यदि भूतकाल में नहीं वर्तमान काल मात्र में है तो बृहत्तम तो नहीं है काल व्यापक तो नहीं है इसलिए

वो काल परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद से अलग होता है वो दूर रहता ये अर्थ पहले आता है क्योंकि हम सबसे बड़ा किसी को भी मानना चाहते हैं तो उसको सर्वत्र पहुंचाना पड़ेगा विभू भी कहते वैसा तो नैयकों का जो अर्थ है विभू शब्द का सर्व मुहूर्त द्रव्य संयोगित्व विभुत्व तो ऐसा कहा

सब मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग जो करता है वो विभू है किंतु ब्रह्म के बारे में जब हम विभू कहते हैं तो न्यायकों से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि नयायकों के पास जो मूर्त द्रव्य है उसका उन्होंने लक्षण किया क्रियावत्व मूर्तत्व ऐसा लक्षण किया जिसमें क्रिया होती है वही मूर्त होता है मूर्त मन आकारवान एक पदार्थ द्रव्य पदार्थ

आवर में नहीं होता अमूर्त में क्रिया नहीं है तो अमूर्त होता है वो ऐसा कहते हैं किंतु हमारे ब्रह्म में वो नहीं है हमारे ब्रह्म तो सर्वव्यापक ऐसा है वो मूर्त में भी अमूर्त में भी क्रियावान में भी निष्क्रिय में भी चेतन में भी अचेतन में भी सर्वत्र व्याप्त है इसलिए ऐसा कोई लक्षण उसमें न्यायगो के अनुसार नहीं रख सकते नयायोगों के अनुसार जो लक्षण है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा वो सब में व्याप्त है

जो क्रियावान नहीं है उसमें भी व्याप्त है कालादि में भी व्याप्त है क्योंकि तो कालादि को वो अमूर्त मानते हैं विभू मानते हैं इस प्रकार से वो लक्षण हो गया कि सबसे ज्यादा अब दूसरा बृहतमत्व कहते समय जो चीजें बनी हुई है अभी हमारे दृश्य में जो पदार्थ पदार्थे अभी बनी हुई है संसार जो बना हुआ है इसका भी वो मूल कारण होगा

क्यों संसार में जितने पदार्थ है इन पदार्थों को ध्यान में रख करके हम सर्वव्यापक कहते सर्वव्यापक में सर्व भी होता है व्यापक भी होता है दोनों होना चाहिए ना सर्वज्ञ सर्व सर्व नहीं है तो यहां कहा से होगा तो सर्व भी है वो जानता भी है तो सबको जानता है सबको जानता है बोलने के लिए सब चाहिए ना सब नहीं है तो सर्वज्ञ ऐसा नहीं कर सकते

इसीलिए वो सर्वकर्तृत्व तो, सर्वशक्तित्व कुछ भी विशेष में लगाएंगे तो सर्व चाहिए ये सर्व क्या है किसको सर्व से ले रहे हो जो सर्वनाम सर्व है इसको किसको ले रहा ये जो सृष्टि में है सबको ले रहा पूरे विश्व को ब्रह्मांड को वो सर्व शब्द से सुजित कर रहा तो उस ब्रह्मांड में विश्व में व्याप्त है ब्रह्मांड में व्याप्त कहने से ब्रह्मांड अभी

सृष्टि के अंतर्गत है तो सृष्टि कई किससे होती है उसके कारण से होता है तो ब्रह्मांड का अर्थ हुआ सृष्टि का कारण जिससे यह ब्रह्मांड बना हुआ जैसा घड़ बोलने पर घड़ का जो कारण है मृति का, मृति का से वो बना हुआ तो सारा ब्रह्मांड जिस कारण से बना होगा वो पदार्थ को हम लेंगे सर्व शब्द से अब वो भी यह बृहत्तम ब्रह्म होना चाहिए क्योंकि

वो नहीं होगा तो फिर वो अलग हो गया वो जो उपादान कारण है वो भी ब्रह्म होना चाहिए यदि नहीं होगा तो वह तो नहीं बन पाएगा क्योंकि उपादान कारण में नहीं है अभी मिट्टी में ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म सर्वव्यापक होगा क्या नहीं हो सकता इसलिए उसी में भी मानना पड़ेगा तो जो संसार है वो संसार में ब्रह्म सर्वव्यापक है ऐसा निश्चय होता है

तो उसी को हम सर्व शब्द से ले रहे तो सर्वव्यापक इस अर्थ में बृहत्तम सिद्ध हो गया तो अर्थात जो पदार्थ बना हुआ है उसका उपादान कारण भी ये बृहत्तम वस्तु ही होनी चाहिए जिसको हम ब्रह्म शब्द से कहे कह तो क्या क्या हो गया काल के परिच्छेद में नहीं आना चाहिए सर्व काल में होना चाहिए सबके अंदर बाहर होना चाहिए सबका उपादान होना चाहिए

तब जाके सर्वव्यापक बने और यदि हम सृष्टि को लेते हैं तो सृष्टि को बनाने वाला कोई होता है ऐसा लोग में देखा गया है लोग दृष्टि से इसको कह रहे हैं कि कोई घर बनाता है घर बना हुआ दिखता है तो आप पूछते हैं किसने बनाया इसको ऐसा पूछते हैं किचन में जाके देखते हैं वहां रोटी बनी हुई है सब्जी बना हुआ है तो आप पूछते हैं किसने बनाया

हमने तो नहीं बनाया किसी ने बनाया होगा तो हमारा ये ज्ञान है कि कोई बनाए बिना कोई चीज बनती नहीं स्वयं नहीं बनती है। आज तक रोटी अपने आप नहीं बनी मकान अपने आप नहीं बना तो कोई बनाने वाला होता है तो हम जब सृष्टि की बात करते हैं स्वाभाविक रूप से हमारे मन में ये आशय आ जाता है कि कोई बनाने वाला है जैसा घर बनाने वाला कोई होता है

वैसा ही इस सृष्टि को भी बनाने वाला कोई होना चाहिए बनने वाला तो बाघान कारण हो गया जिससे बनाया जाता है वो भी होता है और बनाने वाला भी कोई होना चाहिए ये हमारी युक्ति कहती है समझ ऐसा करता है इस स्थिति में आ गया तो वो बनाने वाले की जो कल्पना आप करेंगे वो भी उस ब्रह्म से अभिन्न होना चाहिए क्यों

क्योंकि यदि वो ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा तो फिर ब्रह्म बृहस्तम नहीं बना क्योंकि उसमें तो ब्रह्म नहीं है ना जो बनाने वाला कोई भी हो वो ब्रह्म से भिन्न है ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा वो अलग हो गया अलग हो गया तो सबसे व्यापक वो हुआ नहीं क्योंकि उसमें वो व्याप्त नहीं है ऐसा हो जाएगा इसलिए वो भी नहीं मान सकते बनाने वाला भी ब्रह्म है यह आगे सूत्र में आएगा प्रगति दृष्टाना इत्यादि सूत्र आएगा

तो उपादान कारण भी हो गया बनाने वाला भी हो गया इतना हो गया इतना होने पर सृष्टि के संबंध में सब कुछ हो गया क्योंकि सृष्टि किसी वस्तु से बनती है और कोई उसको बनाता है दोनों सिद्ध हो गया दोनों इस ब्रह्म को मानना पड़ेगा यह सब कैसे मानेंगे यह प्रक्रिया सब आगे बताएं, यह तो वेदांत की प्रक्रिया है ब्रह्म को ही

हम सृष्टि कर्ता भी मानते हैं और उपादान कारण मानते हैं ये उसकी प्रक्रिया इतना ये सिद्ध हो गया क्या सिद्ध हो गया कि जो भी संसार में बना है वो भी ब्रह्म है जिसने बनाया है वो भी ब्रह्म है और सबके अंदर बाहर वो भी ब्रह्म है मूर्त अमूर्त रूप में ब्रह्म है सब कुछ वही एक कारण से आ गया ऐसा समझना इससे क्या निश्चय हुआ कि बृहस्तमत्व तो क्या है सिद्ध

अब इससे अधिरिक्त की कल्पना आप नहीं कर सकते क्योंकि अतिरिक्त और कुछ है नहीं संसार में जो वस्तुएं हैं वो सारे को हमने ब्रह्म उपाधान ब्रह्म प्रकृति मान लिया मानने के बाद उससे अतिरिक्त कोई नहीं होता कैसे नहीं होता क्योंकि उसके अतिरिक्त की कल्पना आपके मन में नहीं आती है जो आपके मन में कल्पना आती है वो कल्पना में जो वस्तु रहेगी

वो वस्तु संसार के अंदरगत ही रहेगी संसार से अंदर संसार के अंदरगत नहीं है ऐसी कोई वस्तु की कल्पना आपके मन में नहीं आ पाएगी जो आप कल्पना लाएंगे हम कहेंगे वो ब्रह्म उपादान ही है ऐसा कहेंगे इस प्रकार से ब्रह्म को बृहतम सिद्ध किया ये काल जादू का अर्थ हो गया भाषिकार जैसे बृहतम अर्थ किया ये तात्पर्य है अब वो तो हो गया

लेकिन किन्तु यहां जो कह रहा है वो बात नहीं वो यहां कह रहा है कि ऐसे बृहत्तम जो वस्तु होगी जो तत्व होगा वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होगा ये कह रहे हैं बाकी ब्रह्म का नित्य मुक्त तो उसी में से निकाला जाना चाहिए ठीक है तो ये हमने समझा जब बृहत्तम को समझा अब देखो कि जो बृहत्तम बना हुआ तत्व है वो नित्य शुद्ध है ऐसा कह रहे हैं

अब वो नित्य शुद्ध क्या है नित्य शुद्ध कैसे हो सकता है नित्यत्व तो मैं आप समझते हैं कि इसकी उत्पत्ति नाश नहीं है नित्यत्व तो का अर्थाला करना आवश्यक नहीं आप लोग सब पंडित हैं, जानते हैं अब यह शुद्धत्व तो क्या है शुद्ध किसको कहते हैं शुद्ध क्या होता है आप स्नान करते हैं स्नान करने से अपने को शुद्ध मानते हैं एक शुद्ध होता है और जैसे झाड़ू पूंजा आदि करते हैं

सफाई करते हैं तो सफाई करते हैं उसके बाद हम बोलते हैं वो शुद्ध हो गया और कभी कभी जैसे चावल दाना आदि होता है उसको कमड़ वंगड़ आदि साफ करते हैं तो वो भी शुद्ध होता है और जैसे दूध आदि होता है उसमें पानी नहीं मिलाया हो तो वो शुद्ध होता है आजकल घी के डब्बे में लिखा हुआ होता है शुद्ध घी

ऐसा लिखा हुआ होता है शुद्ध घी होते हैं अब वो क्यों है क्योंकि अशुद्ध घी का ज्यादा प्रचार है इसीलिए उन्होंने शुद्ध घी लिखा अब ये शुद्धता है क्या चीज क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग शुद्धता जैसा दिखाया जा रहा है स्नान करना एक प्रकार की शुद्धता झाड़ू पूजा करने दूसरे प्रकार की और चावल आदि दाने हैं इसमें कंगड़ा आदि साफ करना किसी भी चीज में साफ करना ये भी एक शुद्धता मानते हैं

और दूध आदि से भी, भी शुद्ध मानते हैं यदि पानी नहीं मिलाया हो घी आदि को भी शुद्ध मानते हैं यदि और कोई डाल्टा उल्टा आदि में नहीं मिलाया हो तो ये सब है अब ये शुद्ध को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि शुद्ध को बड़ी ठीक से नहीं समझेंगे तो ब्रह्म की शुद्धता नहीं समझ में आएगी और बृहस्तम होने के कारण वो शुद्ध है ऐसा करें तो ये अब परीक्षा करें तो शुद्धता को हम जब समझने की कोशिश करते हैं

तो कुल मिला के ये अर्थ निकलता है कि जो वस्तु जो जिस स्वरूप का है जिस स्वभाव का है वो वस्तु उस स्वरूप में उस स्वभाव में बने रहे तो उसको हम शुद्ध करते शुद्ध के यही अर्थ है स्नान करना आदि कोई उससे मतलब नहीं वो भी ऐसा है जैसा अभी यहां झाड़ू करते हैं तो हम इसको शुद्ध करते हम करते क्या है

यहाँ जो चीज नहीं चाहिए यहाँ धूल नहीं चाहिए कमर नहीं चाहिए बाकी चीज यहाँ नहीं चाहिए इस इसका जो अपनात्व तो है वो क्या है कि वो जो फर्श में जो लगा हुआ है जो सफेद है वो सफेद उसी प्रकार रहे, कोई दूसरा बाहर से आके उसमें चिपके नहीं। और जो चिपका हुआ होगा तो उसको हम साफ करते हैं। और बाद में उसको शुद्ध मानते हैं इसका मतलब जो लगा हुआ है

उसका जो स्वरूप है सफेदी हो या जो भी स्वरूप है वो स्वभाव स्वरूप में ऐसा ही बना रहे तो वो शुद्ध होता है और जो बाहर से आके वहां जम गया उसको हम हटा के बाहर डाल देते अब बाहर डालते हैं तो क्या है यहां से आप जो धूल लग गया है धूल को झाड़ करके साफ करके कहा ले जाते हैं वो मिट्टी में भिला देते बाहर क्योंकि वो धूल अपने आप मिट्टी में है धूल का मिट्टी में रहना

वो शुद्धता है वो धूल यहां आके बैठ गया तो अशुद्ध हो जाता क्योंकि यहां मिट्टी नहीं है इसीलिए वो अशुद्ध हो जाता तो यही धूल अपने आप अपने स्थान में पहुंच गया तो उसको हम शुद्ध मानते बाहर कभी धूल पड़ा है बहुत सारे उसको कोई अशुद्ध मानते हैं क्या नहीं मानते क्योंकि बाहर तो मिट्टी है धूल है धूल में तो धूल ही रहेगा और क्या रहेगा उसको अशुद्ध नहीं मानते गंगा में बहुत रेत है उसको कोई अशुद्ध नहीं मानते गंगा में रेत होता ही है लेकिन वो रेत यहां आके गिर गया तो

उसको साफ करना पड़ता है इससे क्या अर्थ होता है कि जो वस्तुओं का जो स्वभाव हो वो वस्तु का स्वभाव में वैसा ही रहे बना रहे तो वो शुद्ध होता है और उसमें कोई और आके मिल गया उसको हम अलग करते हैं हम शरीर को साफ करते समय पे ऐसे करता है शरीर में बहुत सारे धूल आदि लग जाता है मल लग जाता है उसमें साबुन से साफ करते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है ऐसा शरीर का जो स्वभाव है ऐसा लेकिन शरीर का स्वभाव पूरा ऐसा शुद्ध नहीं बहुत सारा मिला हुआ है ये संघात है

संघात मैं ये बहुत सारे चीज एकत्रित होके बना हुआ है इसलिए उसमें बहुत कुछ मिलेगा लेकिन फिर भी हमने एक आ, सीमित रखा है उसको इस प्रकार से रहे तो शरीर शुद्ध है ऐसा रखा है कंडीशन क्लीन है वो वो पूरा क्लीन नहीं होता है वो इतना क्लीन रहे तो ठीक है ऐसा मान करके चलते हैं अब जैसा दूध का दृष्टान दिया दूध में भी ऐसा है दूध

जो गाय के स्थान से निकला हुआ धूप है वो धूध का जो स्वरूप है वैसा ही वो रहे तो वो शुद्ध होता है वही उसमें पानी मिलाएंगे तो दूसरी चीज उसमें मिल गई इसके कारण उसको अशुद्ध मानिए अब इस व्याप्ति को कहीं भी लगा दीजिए आपको समझ में आएगा जो चीज का जो स्वभाव है वो चीज वैसी भी रहे हमेशा रहे तो वो शुद्ध होता है ठीक है अब ये ब्रह्म के रक्षण में कैसे लगेगा

ब्रह्म को देख के बृहत्तम का तब हमने क्या कहा कि संसार में जो कुछ भी है वो ब्रह्म से बना हुआ है ब्रह्म ही उसका कर्ता भी है ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं और वो ब्रह्म का स्वभाव इसलिए बृहत्तम है ठीक है ना अब देखो ब्रह्म नित्य शुद्ध क्यों है क्योंकि जैसा यहां कोई दूसरी चीज आकर के जुड़ जाती है

तब वो अशुद्ध हो जाता है ऐसा ब्रह्म से आदरित कोई चीज नहीं जो आके ब्रह्म में जुड़ जाए ब्रह्म को अशुद्ध करे। समझ में आया माने ब्रह्म से आदरिक्त कुछ है ही नहीं कुछ हो तो ब्रह्म में आके जुड़े तो हम कहेंगे ब्रह्म अशुद्ध हो गया ऐसा कह सकते हैं अब ब्रह्म से आदिरिक्त कोई दूसरा तत्व तो जब नहीं रहता तो वहां ब्रह्म को अशुद्ध करने के लिए कोई ए...

चांस ही नहीं है क्योंकि दूसरा आके उसमें जुड़ नहीं सकता ब्रह्म ही ब्रह्म है कार्य कारण रूप में सभी ब्रह्म है वो एक स्वरूप है वो ब्रह्म का जो स्वरूप है सच्चिदानंद आदि है लेकिन जो है वो बृहत्तम है बृहत्तम होने से सब में व्याप्त रहेगा सब में व्याप्त रहेगा तो उससे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं अतिरिक्त नहीं होने से वो आके इसमें जुड़ नहीं सकता जुड़ने के कारण ब्रह्म को अपने ही स्वरूप में रहना पड़ेगा

वो अपने स्वरूप को छोड़ नहीं सकता या अपने स्वरूप को छोड़ के यदि ब्रह्म बदलना चाहे तो ब्रह्म नहीं बदल सकता कोई और बदल सकता है लेकिन ब्रह्म अपना स्वरूप को छोड़ के बदल नहीं सकता और ब्रह्म अपने से भिन्न में किसी के साथ जुड़ नहीं सकता और कोई बाहर से आके ब्रह्म में नहीं जुड़ सकता इसके कारण ब्रह्म ही ब्रह्म है तो जैसा दूध ही दूध रहता है इसी प्रकार वो अपने स्वरूप में

यदि अपना स्वरूप में ही वो रहता है तो शुद्ध होता है इससे अद्वैत सिद्ध होता है ब्रह्म को नित्य शुद्ध करने से बृहतम करने से इससे अद्वैत सिद्ध होगा क्योंकि अद्वैत के स्थिति में ही नित्य शुद्ध हो सकता है इसीलिए भाष्यकार इसको बार बार रटते रहता है ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव क्यों ये तीनों का लक्षण यदि लगना है तो उसको अद्वैत होना ही पड़ेगा वो बाध्य हो जाता है उसके अलावा और कोई

चांस नहीं इसलिए क्या हो गया ये नित्य शुद्ध है बाकी जितने भी हमने दृष्टांत दिया कोई भी नित्य शुद्ध नहीं है क्यों एक दूसरे से जुड़ जाता है कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है काल परिणाम में आ जाता है कुछ भी हो जाता है इसलिए शुद्ध नहीं रहता है तात्कालिक शुद्ध रहता है नित्य शुद्ध नहीं है नित्य शुद्ध तो केवल इस दृष्टि से एक ही पदार्थ हो सकता है वो सबका कारण जो होगा वो हो सकता है और सब में व्याप्त जो होगा वो हो सकता है

और सबका जो स्वरूप होगा वो हो सकता इसी ब्रह्मा है इसीलिए ब्रह्म नित्य शुद्ध है ठीक है अभी इसमें कोई संशय है नहीं बिल्कुल स्पष्ट है कि ये इसी कारण से होगा इससे क्या आदित भी सिद्ध होता है दोनों सिद्ध हो गए अब जो है दूसरा ब्रह्मा नित्य मुक्त है नित्य बुद्ध है क्योंकि बृहतमत्व वो तो अर्थ उसी से लेना है हमको सबसे व्यापक होगा

वो सबको जानने वाला हो ऐसा होना चाहिए ऐसा कैसे होता है देखो आप भी बुद्ध है आप भी बुद्ध है आप भी जानता है जानता है कि नहीं जानता है? है नहीं जानता है बहुत कुछ जानता है वो तो आप क्या समझते हैं? मैं ही जानता हूं दूसरा नहीं जानता है ऐसे समझता है तो आपको जानकारी है

आप बुद्ध है।, है ना इसमें कोई संशय नहीं है किंतु आप बुद्ध है आपकी बुद्धता जैसे पहले की शुद्धता देती है वो सीमित है लिमिटेड कारण क्या है कि आप बुद्ध है आपकी बुद्धि के कारण आपकी बुद्धि आपके शरीर में है ये शरीर संघात में सूक्ष्म शरीर के जो अंश है बुद्धि आपके अंदर है वो परिच्छिन्न है

और वो बुद्धि कितने भी सोचेगी कितने भी वो विस्तार विचार करेगी उसकी परिच्छनता रहती वो परिच्छिता के घेरे से बाहर नहीं जाती है ये घेरे के अंदर ही सब कुछ कर सकती है इसलिए हम जिंदा है यदि हम घेरे के अंदर काम नहीं करते होते सोचता नहीं होता तो हम ये जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि एक दिन आप सोचेंगे आप मैं मनुष्य हूं मुझे ऐसा ऐसा काम करना चाहिए दूसरा दिन सोचेंगे मैं देवदा हूं मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए

तीसरा दिन सोचेंगे नहीं मैं कोई बिल्ली हूं फिर मुझे ऐसे करना चाहिए और चौदह दिन सोचेंगे मैं कोई पक्षी हूं ऐसा तो, तो करता नहीं ना कर तो जिंदा नहीं रह पाया क्यों वो शरीर आदि उसको परिचिन कर देता है तो शरीर आदि का सोच मनुष्यत्व तक सीमित रखता है तो मनुष्यत्व सीमित रखने से तत्संबंधी सोच के आधार पर आप चलता है आपकी बुद्धि को उससे बाहर ले जाने के लिए बहुत विशेष साधन करना पड़ेगा तब जब ले जा सकते हैं व्यापक कर सकता है

तो अभी हमारा तात्पर्य क्या है कि ये बृहत्तम जो हो वो नित्य बुद्ध हो ऐसा भाषिका करते कि बृहत्तम होने से यही युक्ति उसमें भी लगेगी वो सबको जानता है सबके जो बुद्धता है सब में जो ज्ञान है वो उसका स्वरूप रहे क्यों क्योंकि कोई तत्व को बृहत्तम होने के लिए उसके ज्ञान में भी व्याप्त होना पड़ेगा केवल

भौतिक रूप से व्याप्त होने से नहीं चलेगा केवल स्थूल रूप से व्याप्त होने से भी नहीं चलेगा सूक्ष्म रूप से भी व्याप्त होना पड़ेगा क्योंकि हरेक जो सृष्टि के जो वस्तु है हरेक वस्तु का एक शरीर है स्थूल भाग है और उसका एक सूक्ष्म सूक्ष्मांश भी है उसमें व्याप्त होना पड़ेगा इसीलिए बृहस्तम होने पर यह सर्वत्र व्याप्त रहता है अब जहां जहां

ज्ञान है जहां जहां ज्ञान का अनुभव है वहां वहां ब्रह्म व्याप्त है कि नहीं है व्याप्त है तो आपको यह मजबूर होके कहना पड़ेगा यदि ब्रह्म करके कोई तत्व या कोई भी तत्व सबसे ज्यादा व्यापक होगा तो वो सभी ज्ञान में भी व्याप्त रहेगा ऐसा कहना पड़ेगा उसके बिना नहीं चलेगा क्योंकि यदि ज्ञान इससे अलग रहेगा तो बनेगा नहीं

इसलिए वो सबके अंदर का ज्ञान भी उसी का ही स्वरूप होना पड़ेगा ये कारण दूसरा कारण वो नित्य है नित्य क्यों है क्योंकि वो काल के परिच्छेद में ज्ञान को नहीं रख रहा हमारा जो ज्ञान है काल परिच्छेद के अंदर का द है काल से परिच्छिन्न है

और वो जो स्वरूप ज्ञान होगा वो काल परिच्छिन्द नहीं है क्योंकि तो का लक्षण में हमने पहले कहा वो काल परिच्छेद में नहीं होता काल परिच्छेद में रहने से वो बृहत्तम नहीं हो सकता तो बृहत्तम जो होगा वो नित्य बुद्ध भी होगा जो जो बुद्धि है जो जो ज्ञान है वो उसी का ही होगा अन्य का नहीं हो सकता एक बात दूसरी बात ये जो ज्ञान है ये प्रकट नहीं होता

यानी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा नाश नहीं होगा क्यों ऐसा कहते हैं उत्पत्ति नाशवान ज्ञान नहीं हो सकता है ये बृहत्तम का जो ज्ञान होगा जो नित्य ज्ञान होगा वो उत्पत्ति नाशवान नहीं हो सकता क्योंकि उत्पत्ति नाशवान मानने पर उत्पत्ति के पहले ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा बोलना पड़ेगा उत्पत्ति के बाद ही रहेगा ऐसा बोलना पड़ेगा ऐसे स्थिति में

उत्पत्ति के पहले जो अभाव है ज्ञान का प्रागभाव जिसको हम हैं वो किसमें रहता प्रागभाव को किसी भी चीज के प्रागभाव को रखने का जो अधिकरण है वो नैयायिक मानते हैं उसका जो समवाय कारण होता है उसमें रहता है समवाय कारण उसका, उसका अनुयोगी होता है

एक प्रतियोगी होते एक अनियोग्य होता है उसका आधार होता है तो अब आप कह रहे हैं कि ये ज्ञान उत्पन्न होता है उत्पन्न होने के पहले ज्ञान का प्रागभाव है तो ध्यान से सुनना वो सब प्रक्रिया इधर उधर भी जाते है तो बहुत सावधानी सुनने से ये पकड़ में आएगा तो अब पहले ज्ञान नहीं है बोलना पड़ेगा जो ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का प्रागभाव रहता है ज्ञान का प्रागभाव आपको कहां मानना पड़ेगा

जो उसका संवाय कारण है उसमें मानना पड़ेगा वो संवाय कारण क्या है कोई भी नहीं ला सकते क्यों हमने पहले ही कह दिया कि यह कोई चीज है उससे अतिरिक्त तो कोई अधिकरण नाम नहीं ला सकते तो नहीं लाने के कारण क्या होगा कि यदि बुद्धि ये ज्ञान का प्रागभाव भाव भी आप मान लेंगे वो उत्पन्न होता है ऐसा भी मान लेंगे तो वो भी उसका समवाय कारण में रहेगा समवाय कारण

बृहत्तम वस्तु से अधिरिक्त कोई नहीं रहने से बृहत्तम वस्तु ब्रह्म ही है इसीलिए ब्रह्म में ही मानना पड़ेगा अब ब्रह्म में आपने क्या माना ज्ञान का प्रागभाव माना ज्ञान का प्रागभाव का रूप क्या होगा ज्ञान का जो बता उपादान रूप होगा उपादान रूप मतलब वो ज्ञान ही होगा ज्ञान से अधिक नहीं होगा क्योंकि अज्ञान से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता या ज्ञान इधर से

ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ज्ञान का प्रागभाव भी ऐसे रहेगा किसी भी रूप में उसका सूक्ष्म रूप मानना पड़ेगा और जैसे नया कपालों को मानते हैं घर का समवाय कारण कपाल है और दो कपाल में घर का प्रागभाव रहता है ऐसा मानते हैं, ठीक मानते तो वो मृतिका ही हो गया वो संबंध से किंतु उनके अपनी परिवार का अपनी प्रक्रिया के अनुसार वो कपालों को मानते दो टुकड़ा है उसी को मानते जो भी माने

किंतु इसको इसमें स्वीकार करना पड़ेगा तो ज्ञान के प्राकट्य के रूप और अप्रकटित रूप दोनों ही ब्रम्ह में ही रहे प्रकटित रूप को आप चैतन्य कह सकते हैं जो वृत्तियां बनती है उसको प्रकट रूप में कल्पना कर सकते हैं। और जो अप्रकटित रूप है वृत्ति के अभाव रूप है ये दोनों

वहां रहेगा कि ज्ञान के शक्ति रूप से ज्ञान के स्रोत रूप से वो ब्रह्म ही रहेगा तो उत्पत्ति के पहले भी वो ब्रह्म से इधर में नहीं रह सकता क्योंकि ब्रह्म से इधर में बोलेंगे तो ब्रह्म बृहत्तम नहीं हो पाएगा तो बृहत्तम कहने से वो सबको घेर लिया ना तो ब्रह्म से इधर की कल्पना ही आप नहीं कर सकते तो किसी को भी आप रखना था उसमें ही रखना पड़ेगा तब क्या है

ज्ञान के प्रकट रूप अप्रकट रूप दोनों ब्रह्म में ही रहने से दोनों ब्रह्म के साथ संबंध करके काल को काट लिया मतलब ज्ञान की दृष्टि से काल वहां नहीं काम कर सकता क्योंकि प्राग अभाव को कहते हैं उत्पत्ति है, है पूर्व कार्य कार्य की उत्पत्ति होने के पहले है तो पहले करके वो भूतकाल की बात कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता यहां क्योंकि यह रह, रहेगा तो भी वो रहेगा क्या रहेगा ज्ञान ही रहे, रहे। तो इसीलिए बृहत्तम में

वो सर्वव्यापक रहने के कारण अतिरिक्त नहीं है तो उसका प्रागभाव भी ज्ञान का प्रागभाव भी शक्ति रूप से उसका उपादान में समवाय में रहे समवाय कारण में रहेगा इसलिए वो भी ब्रह्म में रहता है इस प्रकार से ब्रह्मा नित्य बुद्ध हो जाए प्रकटित ज्ञान और प्रगटित ज्ञान दोनों ही ब्रह्म में हो रहा है और प्रकटित ज्ञान जब समाप्त हो जाता है तो भी वो नया कहते हैं ध्वंस का भी जो अनुयोगी होता है वो भी

समवाय कारण ही होता है वो भी वहीं जाके समाप्त होगा तो प्रगटित ज्ञान मानने पर भी वो ब्रह्म से अतिरिक्त में कहीं हो नहीं सकता है तो इस दृष्टि से ज्ञान का स्रोत और ज्ञान का कार्य प्रागट्य ये दोनों ब्रह्म में मानना पड़ेगा ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई नहीं इस दृष्टि से ब्रह्मा नित्य बुद्ध होता है तो ये ज्ञान का क्या रूप है यह बाद में विचार करेंगे ज्ञान को कैसे समझते हैं

तो जो तो आगे सूत्र में आने वाला ये हम केवल नित्य शुद्ध मुक्त को समझ रहे हैं अब आ गया नित्य मुक्त मुक्त नित्य समझने के पहले नित्य तो आप जानते हैं ये मुक्त क्या है मुक्त किसको कहते हैं जो पहले बंधन में रहता है बाद में कोई साधन विशेष से कार्य विशेष से

वो बंधन से छुटकारा पाया हो तब वो मुक्त होता है जैसे हम गाय को रसी से उकील में बांध के रखते हैं तो उस समय गाय बंधन में है ऐसा समझते और आपको किसी ने कोई कमरे में बंध कर दिया बाहर से ताला डाल दिया तो आप अपने को बद्ध समझते बाद में खोल दिया तो आप बाहर निकल जाएंगे

यही तो मुक्ति है तो बंधन भी ऐसा है अभी बंधन हमारा क्या है हमने कमरे के अंदर अपने को किसी को ताला डाल के नहीं रखा है किंतु कहीं ताला डाल के रखा है कहा ये शरीर में ताला डाल के रखा है शरीर एक कमरा है एक पिंजरा है एक पिंजरे के अंदर हम अपने को मानते हैं हम शरीर से बाहर अपने को कभी माना है क्या

कभी नहीं माना इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने शरीर के अंदर अपने को बांध के रखा है रखा है कि नहीं रखा क्यों ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आप अपने शरीर शरी से बाहर बांधते नहीं अपने को मानते नहीं तो मतलब क्या है जैसे आपको किसी ने कमरे के अंदर बंद कर दिया तो आप क्या मानोगे कि मैं कमरे के अंदर बंद हो गया हूं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं मैं बाहर नहीं हूं ऐसा समझता है तभी तो आपको बंधन फील होता है

ठीक है ना इसी प्रकार ये जो पिंजरा शरीर है इसके अंदर आप अपने को बांध के रखा है स्वीकार करना पड़ेगा नहीं तो मानना पड़ेगा क्यों क्योंकि आप इससे बाहर तो मानते नहीं अपने को सब कुछ आपके अंदर ही मानते ये पाद अंगुष्ठ से लेकर के मूर्धा तक पूरा में इसी के अंदर ही हूं यही मैं में हूं ऐसा मानता है इसीलिए आप बंधन में है किंतु ताला क्या लगाया है

ये तो बंधन में है इसके अंदर हो गया ताला कौन सी लगाई ताला जो है ना वो अध्यास की ताला लगाई ये मान लेना ये शरीर के अंदर ही मैं हूं ऐसा मान लेना एक ताला है वो लगा दिया अब वो बंधन में फंसा हुआ है अब चाबी नहीं है आपके पास इसको कैसे खोलना है तो चाबी गोल हो गया है ना चमक नहीं है इसीलिए ताले में ताला है वो बधा हुआ है

और बिल्कुल आप मान के चल रहे हैं कि मैं बिल्कुल बंधा हुआ हूं मैं शरीर से बाहर नहीं हूं इसी के अंदर हूं ऐसा मान के है, इसीलिए आपको बंधन हो रहा है अब उसके बाद शरीर में जो जो होता है वो सब अपना ही मान लेते हैं क्योंकि शरीर के अंदर है तो उसके अंदर जो जो होता है सभी को अपना मानते हैं शरीर को भी अपना मानते हैं उसी का कार्य कर रहे हैं और जो चावी लगा के गया है बांध बांध के गया वो कौन है ये भी पता नहीं

किसी ने आप किसने आपको बांध दिया है चाबी कहाँ गए ये भी पता नहीं अब वो आप ढूंढ रहा है आपको अभी फील हो रहा है कि मैं बंधन में हूं इसमें जो कुछ हो रहा है मेरे को भी हो रहा है इसका मतलब हम कहीं फंसा हुआ है इससे बाहर निकलना चाहिए किंतु कौन ताला लगाया ये भी पता नहीं और चावी कहाँ है ये भी पता नहीं चाली क्या है ये भी पता नहीं ऐसी स्थिति है इसीलिए आप बंधन में है ठीक है ना यहां भी देखो इससे भी अद्वैय सिद्ध होता है

कि ये ब्रह्म तो बृहत्तम होने के कारण वो बंधन में नहीं आ पाएगा ये कह रहे हैं ना क्योंकि बंधन में वो ही आएगा जहां उससे भिन्न उसको बांधता ऐसा है जैसे अभी हम कहा कि कमरा तो आप नहीं है कमरा आप है क्या नहीं है

कमरे के अंदर आप फंस जाते हैं और कमरा आपका घेरा हो जाता है अब कमरा आपसे भिन्न है कमरे का जो दीवार है वो तो आपसे भिन्न है और दरवाजा ताला तुला सब आपसे भिन्न है आपसे भिन्न होने के कारण आप उसमें फंस गया इसलिए आप अपने को बद्ध मान रहे और जो गाय को हम रस्सी से बांधते हैं गाय और ऋसी अलग है और गाय

को तस्वीर में वो डाल के उसके गले में डाल के उसको बांध करके रखते हैं तो वो अलग चीज है अलग चीज से अलग बांधा जाता है और परिच्छन देश में उसको रखा जाता है शरीर में भी ऐसा ही है वो वास्तव में हम शरीर से भिन्न है भिन्न होता हुआ भी उसके अंदर मान लिया और बहुत समय से इसके अंदर फंस जाने के कारण शरीर को भी अपना मान रहे है। गया। तो ये

इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो चीज सब में व्याप्त होगा जो चीज सब होगा वो कहीं बंधन में नहीं आ सके क्योंकि जो सब होगा तो उसको किस चीज से बांधेंगे आप जो चीज आप बांधने के लिए लाएंगे वो भी वही होगा

तो उसको ये भील नहीं होगा कि ये मेरे से अलग है मुझे ये बांधा है ऐसा नहीं होगा ऐसे ज्ञान नहीं हो सकता उसको यह ज्ञान होगा ये भी तो मैं ही हूं ऐसा ज्ञान होगा तो आपको वो बंधन नहीं कर सकता इसीलिए बृहतम होगा तो उसको किसी बंधन में नहीं रख सकता है और ये तो स्थूल रूप से बंधन की बात होगी सूक्ष्म रूप से काल को लेकर के भी बंधन में नहीं रख सकता जैसे हमारी

हमारा एक बंधन है काल का बंधन है क्योंकि हम जन्म लेते हैं मानते हैं इतने काल परिच्छेद में हम बांधा हुआ है इसे आगे पीछे नहीं जा सकते अथवा हम वर्तमान में काल में ही बांधा हुआ है भूत भविष्य का ज्ञान आगे पीछे हमको नहीं है तो काल का बंधन भी होता है क्योंकि हम से अतिरिक्त पदार्थ है आगे पीछे है इसीलिए हम उसको भूत भावी समझते हैं यदि आप ही पहले है आप ही बाद में है आप ही वर्तमान में है तो फिर आप काल परिच्छेद में नहीं हो

तो जो ब्रह्मतम होगा पहले से हमने कहा वो काल परिच्छेद से बाहर है तो काल का भी बंधन उसको नहीं होगा तो वस्तु का बंधन नहीं होगा क्योंकि उससे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं जो उसको बांधे इसलिए वस्तु का बंधन नहीं होगा और काल का भी बंधन नहीं होगा क्योंकि काल के परे हैं काल भी उसी के अंतर्गत है उसको काल से बंधित नहीं किया जा सकता दूसरा विचार का बंधन होता है

विचार का बंधन जैसे हमारे ये अध्यास जो है ना ये विचार का बंधन है वास्तव में न कोई ताला है न कोई चावी है न कोई कुछ है खाली हमने माना है ये मानना मतलब विचार से हमने अपने शरीर रूप से अपने को स्वीकार किया शरीर के घेरे में रखा शरीर में जो सुख दुख होता है भोग होता है उसी को ही अपना मान के सब कुछ उसी में परिच्छि करके रखा है इसीलिए ये ऐसा लग रहा है

अब वास्तव में हम ऐसा है या नहीं यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ नहीं होने पर भी हमने ऐसा माना है मानना विचार से होता है आपका ऐसा विचार है जब ज्ञान होगा तो ये विचार बदलेगा है ना? शरीर तो शरीर रहेगा और खाना पीना भी ऐसे रहेगा ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद आप रोटी दाल नहीं खा पाएंगे ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं रोटी डाल खा पाएंगे हजम हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा

है? वो सब ऐसे ही होगा किंतु होता क्या है केवल वो विचार बदल जाता है आप पहले जिस मान रहे थे मान करके अपने बंधन को स्वीकार करके रखे वो मानना बदल जाएगा ये मानना क्या है विचार है मन की बात है तो ब्रह्म तो उस प्रकार विचार के बंधन में भी नहीं आता सूक्ष्म जिसको बंधन कहते क्यों क्योंकि क्यों पहले कहा वो नित्य बुद्ध है वो सबको जानता है

सबको जानने के कारण विचार जो कर रहे हैं जिसको बांधने का विचार कर रहा है वो विचार भी उसका स्वरूप ही होता है और जो खोलने का विचार है वो भी उसका स्वरूप ही होता है हमारे यहां क्या हो गया कि जो बांधने का विचार है यह हमारा स्वरूप नहीं है और जो खोलने का विचार है वो हमारा स्वरूप है यह भेद है यहां ब्रह्म में ऐसा नहीं है वो दोनों एक ही होता है

इसीलिए ब्रह्म को नित्य मुक्त ही मानना पड़ेगा एक बात दूसरी बात सीधी सीधी है जो बृहत्तम होगा वो कोई घेरे में आकर के बृहत्तम नहीं हो सकता सीधा मतलब सामान्य दृष्टि से आप देखेंगे सामान्य तो लोग यही व्याख्या करते हैं जो सबसे व्यापक होता वो तो सबसे व्यापक को कोई आप बाउंड्री बनाएंगे तो सबसे व्यावक कहां से होगा तो सबसे व्यापक का मतलब वो बाउंड्रीलेस है

उसको कोई बाउंड्री नहीं है वो व्यापक ही रहता है इसीलिए तो मुक्त ही है और मुक्त को पकड़ के आप परिच्छीन नहीं कर सकते मुक्त तो नित्य मुक्ति ही होता है उसको कहीं पकड़ के नहीं रख सकते इसलिए वो कहीं पकड़ में आने वाला नहीं है वो सर्वत्र अस्थि से अपने अस्तित्व को प्राप्त करते रहता है ना अब आप देख लो क्या स्वरूप है

इधर से भी पकड़ में नहीं आएगा उधर से भी पकड़ में नहीं आएगा बिल्कुल स्पष्ट है और हमेशा प्राप्त है अप्राप्त तो रहेगा नहीं क्योंकि अप्राप्त रहेगा तो फिर उसके नित्यत्व तो नहीं हो पाएगा तीनों में नित्य तो जोड़ा है नित्य शुद्ध भी है और नित्य बुद्ध भी है और नित्य मुक्त भी है बद्ध भी है नहीं बद्ध मुक्त है इसका विपरीत हम आप अपने को मानते हैं

भाष्यकार शब्द को बार बार क्यों प्रयोग करते हैं? देखो तुम्हारा स्वरूप ऐसा है तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है क्योंकि तुम जानते हुए भी मानते हुए भी तुम ब्रह्म नहीं बनना चाहते तो नहीं हो सकेगा क्यों क्योंकि ब्रह्म तो यह कहता है भाई मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं क्यों वह बृहतम है तो तुम्हारे अंदर भी तो मैं व्याप्त हूं भाई अब तुम छोड़ना चाहे भी हम छोड़ने वाले नहीं है वो उससे छुटकारा नहीं हो सकता

तो बृहत्तम होने के कारण आपके अंदर भी व्याप्त है व्याप्त है तो कितना व्याप्त है ब्रह्म कितना है एक ही है क्योंकि तो दो हो नहीं सकता दो होगा तो फिर वो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव नहीं हो पाए, क्योंकि दूसरा आके जुड़ जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा और फिर मुक्त कैसे होगा तो बंधन में आ जाएगा घेरा हो गया बुद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि वो दूसरे को जानता नहीं है ऐसे हो जाएगा यह है स्वरूप यह स्वरूप बृहत्तम हेतु से बनेगा

अब हमारे अंदर क्या है हम क्या मानते हैं अपने को इसका सीधा उल्टा मानते सबसे पहले तो हम अपने को बृहस्तम नहीं मानते है ना हम अपने को मैक्सिमम जितने छोटा हो सके उतना छोटा बना के रखा है आजकल और छोटा बनाते जा रहे पहले तो बड़े बड़े परिवार में एक सब लोग मिलकर के रहते हैं ज्वाइंट फैमिली होता था हमारे सब तो पूर्व आश्रम ज्वाइंट फैमिली होता था जिसमें रोज जो है एक भंडारा जैसा भोजन बनाना पड़ता है पच्चीस

कितना गिनते हैं आज कितने हैं भाई सब लोग देख पुष्ट है बोलते है आज पच्चीस है चार उधर गया तीन उधर गया ओ ठीक है ऐसे होता है अब वो कम हो गया धीरे धीरे कम होकर के चार में आ गया था हैं चार में आने के बाद अभी चार से भी कम हो गया अब वो चार भी नहीं बनना चाह रहा है अभी दो दो मुश्किल से बन रहे हैं अब दो से फिर एक भी जा रहा है वो फैमिली ही नहीं चाह रहे शादी करना नहीं चाह रहे

एक में जा रहा अब एक दृष्टि से तो एक में जा रहा है दूसरी दृष्टि से वो व्यापक समस्त होती को कोई को दूसरे में करना नहीं चाहता कोई एक कलाकार है सिनेमा का कलाकार वो प्रसिद्ध है वो शादी नहीं किया तो किसी ने जाके जो आजकल कर इंटरव्यू करते हैं लोग जा करके पूछा कि आप शादी क्यों नहीं किए भाई उन्होंने सीधा सीधा बताया देखो भाई की मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा हूँ

क्योंकि मैं जितना पैसा कमाता हूं मैं स्वयं ही उसका उपयोग करना चाहता हूं मैं किसी को देना नहीं चाहता सीधा बोल दिया हूं हाँ किसी को देना नहीं चाहता हूं शेयर नहीं करना चाहता किसी को कोई बांटना मेरी इच्छा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं वो जो भी कमा रहा हूं जो भी कर रहा हूं क्योंकि तो अपने में खुशी है जो मैं करना चाहता हूं कर सकता हूं कोई पूछेगा नहीं तुम क्यों कर रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो कुछ नहीं पूछेगा तो ये मैं चाह रहा हूं इसलिए मैं नहीं कर रहा तो देखो कितना परीक्षण हो गया

तो बृहत्तम तो बहुत दूर हम तो अपने को परिचिन करके देखेंगे तो ब्रह्म का सीधा उल्टा स्वभाव आ गया ना अब क्या होगा ये सारे आपको उल्टा पड़ जाएंगे आप शुद्ध तो नित्य शुद्ध की बात छोड़ दो शुद्ध भी नहीं हो सकते क्योंकि आप परिचिन हो गया तो दूसरे आके जुड़ते रहेंगे वो आ रहा है ये आ रहा है आपको लगता है रोज वो कुछ बोला और वो कुछ बोला तो वो फिर आपके मन में आ गया मन में आ मन घूमने लग गया वो अशुद्ध और किसी ने कोई आपको ऊपर डाला

पानी फेंक दिया कुछ भी फेंक दिया तो वो कुछ भी डाला तो वो अशुद्ध हो गया और गंदगी आके आपके शरीर में बैठ गया अशुद्ध हो गया मन में बैठ गया अशुद्ध हो गया कहीं भी देखो अशुद्धता आपको प्रतिदिन होते रहेगा क्योंकि ये आप परिचिन्न कर दिया फिर उसके बाद बद्ध भी है अपने आप नित्य मुक्त तो हो नहीं सकता तो वो बद्ध भी है बद्धता भी परिच्छिता के कारण जो परिचिन्न रहेगा उसको बांधा जा सकता है वो कहीं भी बांधा जा सकता

और फिर बुद्ध तो है ही नहीं क्योंकि आप क्या समझते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूं मैं बहुत अल्पज्ञ हूं मुझे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ये पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा तब जा करके मैं ज्ञानी बनूंगा तब तक मैं बद्ध हूं अरे हाँ अबुद्ध हूं ऐसा समझता है तो ये अबुद्धता भी अपने अंदर मान लिया और इसमें सब नित्य तो है नहीं सब अल्पता है थोड़ा बहुत बुद्ध है थोड़ा बहुत

शुद्ध है मन आपेक्षिक शुद्धत्व है और तारतम्य भाव से बुद्धत्व है और मुक्तत्व तो है ही अपने को मुक्त मानता ही है किसी को भी बोलो तुम मुक्त नहीं क्या बोलते है बद्ध नहीं है मुक्त है नहीं स्वीकार करता तो बद्ध ही मानता है आ, अपने अंदर बद्ध मानता है तो ये सारे विपरीत हो गया इसीलिए अभी उसको उल्टा करना पड़ेगा उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा कल जैसा बोला आत्मा च्रह

ये पूरा वेदांत में इसको सिद्ध करेंगे अभी ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण आदि है इसको आगे बताएंगे लेकिन इस बात को पूरे प्रक्रिया को ध्यान में रखना कि ब्रह्म कैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है और हम इसके विपरीत क्यों हो गया क्योंकि ब्रह्म का जो स्वभाव है वो हम नहीं मान रहे अपने को हमको उसके बारे में जानकारी नहीं हो रही है इसके कारण हम अशुद्ध है अबुद्ध है और बद्ध है

इस प्रकार से अपने को अनुभव कर रहे